आमने नरकुल मर तू पाला ये ताप ये समय समझो कि ये भगवान राम जो है ये है ये तो भगवान है इनको एक तो साधारण मनुष्य है जैसा कोई राजा न समझो ये राजकुमार न समझ रावण समझ रहा है कि ये कोई दशरथ पट एक मनुष्य है जैसे दशरथ एक मनुष्य है तैसे उनका मनुष्य का एक नरताप है नरपुत्र है इस प्रकार कोई मानता भगवान नहीं मानता तो ये विभीषण कहता कि इनको तुम समझते हो कि ये है कोई राजकुमार है कोई तो राजा है तो ऐसा नहीं है ये ये तो स्वयं भगवान है भुवनेश्वर कालों पर काला भुवनेश्वर चौदह भुवने के स्वामी और काल के भी काल है माने इनसे परे कोई नहीं पर ब्रह्म परमात्मा है काल देशकाल इसके अंतर्गत सारा जगत है नाम रूपात्मक जगत सब देशकाल के अधीन है लेकिन देशकाल परमात्मा के अधीन है परमात्मा देशकाल के अधीन नहीं जगत में जीवों में और परमात्मा में भन करें परमात्मा देशकाल के अतीत और जितने भी भुवन हैं लोक हैं और जीव हैं ये सब जो है देश और काल के अंतर्गत हैं के तो अंदर काल कहते हैं कि परमात्मा जो है कालातीत है काल का भी काल के बने काल का भी विनाश करने वाला काल सारे काल का ये है कि सारा सृष्टि जितनी भी है वो काल के अंतर्गत है और काल उनको सब सबको खा जाती है कुछ काल के बाद वो सब विनष्ट हो जाएंगे लेकिन काल का क्या होगा काल भी ग्रष्ट हो जाएगा हुँ? काल कालष्ट हो जाएगा जा तो काल का विनष्ट कर रहे हैं फिर उस, उसका काल का भी काल कौन है परमात्मा है का परमात्मा ऐसा है जो काल को भी नष्ट कर दे ऐसा सब नहीं तो ये सब विचार की बातें धीरे धीरे करके ध्यान करें कि उस परमात्मा से ही देश काल की उत्पत्ति होती है और परमात्मा में ही देश काल स्थित है और देश काल अंत होकर के परमात्मा में लीन हो जाते हैं ये तो देश काल की स्थिति है परमात्मा देश कालातीत है कि मैंने उसको यह हुए हो काल का प्रभाव उसके ऊपर कोई है वो अपनी सत्ता से सदाबुद्धिमान है अनादि अनंत है वो तो काल के अंतर्गत नहीं है जैसे इनके सिद्ध धर्म में कहते हैं कि परमात्मा क्या है अकाल है एक अकाल अकाल माने क्या है कालातीत अकाल काल को आ लगा दिया है माना जहां काल है ही नहीं जगत में शब्द काल है सभी जन को काल के अंतर्गत पैदा हुआ नष्ट हो जाता है सारी वस्तुएं जगत की देखते हैं काल के अंतर्गत है लेकिन परमात्मा जो है वो अकाल है उसमें काल नहीं है काल रहित तो। देखो उस परमात्मा को विचार करने के लिए बार बार वे काकाल क्या कहते हैं परमात्मा को ध्यान देने के लिए समझने के लिए भी युक्ति अच्छी है कि हम जगत से परमात्मा को भिन्न करके समझ लेते हैं जैसे अकाल कहा तो ये समझना जाए अरे भाई तो समस्या जीव जगत सब जो है काल के अंतर्गत है एक परमात्मा ये एक है जो कालातीत है मैंने नित्य है शाश्वत है अपनी सत्ता से नित्य बुद्धिमान है अविनाशी है अव्यय ये परमात्मा के लक्षण इसलिए अकाल सर काल होकर काला ये सब परमार्थ की बात है परमात्मा कैसा है उसका निरूपण करते हैं यहाँ क्या यहाँ सब परिहरे रघ भी रही भजई संत यहाँ से शुरू होता ये परमार्थ की बात है और ये परमार्थी की बात परमात्मा कौन है जीव जगत के परिपत्व परमात्मा किसे कहते हैं उसका वर्णन करते हैं कि देखो परमात्मा ऐसा है जो देश काल के अतीत है और सदा शाश्वत है सर्वशक्तिमान है ऐसा परमात्मा ब्रह्म है अनाम है उसी को परमात्मा को जिसको को कहते हैं ब्रह्म कहते हैं शास्त्रों में उपनिषदों में उसे ब्रह्म नाम दिया गया महाप्राप ब्रह्म वो सबसे महान कोई भी नहीं है उससे अभी बड़ा कोई नहीं है इसलिए ब्रह्म है वो ब्रह्म है अनाम है। हामय की मने विकार जिसमें कि किसी प्रकार का विकार नहीं होता जो हरी में रोग लग गया तो शरीर कर रहे है हा में कहलाता है अनामय मने जिसमें की कोई रोग न लगे वो तो परमात्मा जो उसमें कोई रोग नहीं दुर्गी का शुद्ध सदा रहने वाला तो ये अनामय भी परमात्मा के शाश्वत होने के नित्य होने के लिए ये सत्य होने की संरक्षण है यदि परमात्मा बा, पर में विकार हो तो वो भी नसमान हो जाए संसार की वस्तुओं में विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं शरीर में रोग लगता है तो क्या सोचना है शरीर शरीर में तो नहीं है मरने वाला चीज है इसलिए इसमें रोग लगता है हा? और शरीर में रोग तो ही न हो तो इस समझ शरीर तो हमेशा बना शरीर में रोग होता है इस बात की सूचना है कि शरीर नश्वर वस्तु तो है लेकिन परमात्मा नाम है उसमें तो रोग नहीं लगता तो फिर तो वो वो शाश्वत है उसका विनाश कभी नहीं इसलिए अनाम आज अजन उत्पन्न होना आज मानी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए उत्पत्ति नहीं होती मानी तो जो स्वयं अपने आप अपनी सत्ता से विद्यमान उसकी उत्पत्ति कभी होती माँ उत्पत्ति कोई बात नहीं उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती उसका जन्म नहीं होता आज <coughs> भगवंता वही भगवान है के भगवान है तो मैने उसमें ऐश्वर्याज गुण है इस कारण से उसे भगवान कहते हैं। और व्यापक व्यापक मने सर्वत्र व्याप्त है सारी जगत में तो व्याप्त है ही है और जगतातीत भी है उसके पास भी है ऐसा व्यापक है। अजित अजित मैंने उसे कोई जीत नहीं सकता अजीत अजित और अनादि जिसे अज कह दिया ऐसे अनाद कह दिया उसका कभी जन्म नहीं होता बने अना दिए सदा से बुद्धिमान है कोई आज उसका कोई कहो कब से परमात्मा है तो ये तो बेकार की बातें सोचना है।, है वो परमात्मा कब से तो कोई सवाल नहीं अगर कह रहे लगे परमात्मा कब है तो मैंने काल उसके पहले हो गया और ते तो परमात्मा बाद में हो गया तो बस वही गलती हो गई परमात्मा काल के पहले इसलिए उसको अनादी कहेंगे परमात्मा जो है अनाद है और फिर अनंत है अनंत मतलब कभी उसका अंत होने वाला नहीं अंत जो, जो है जो है वो अनंत जब बोलते हैं संस्कृत में तो उसके तीन बातों को ध्यान में रखते हैं कि जो देश काल और वस्तु अपरिच्छन में है उसे अनंत कहते हैं जो देश काल के अंतर्गत अनाज देश काल के अंतर्गत की बच्चे अनंत नहीं है जब देश के परे होगा तब अनंत होगा अनंतता का ही लक्षण है देश अनंत कह गए तो भी उसका लग गया कि देश और काल के परि अनंत है और वस्तु अपरिचन है मनोष परमात्मा कहते हैं तो कोई वस्तु नहीं सत वस्तु और कोई दूसरी नहीं ये परमात्मा ये सत्य है और बस परमात्मा कहते हैं कि कोई सद वस्तु दूसरी कोई नहीं दो वस्तुएं अगर हो तो दो वस्तुएं अनंत नहीं हो सकती एक वस्तु दूसरे वस्तु को लिमिट कर लेगी है? उसके सीमा हो जाएगी अंत नहीं होगी इसलिए कहते हैं परमात्मा अद्वती है जो हो ही नहीं सकते तो अनंतता में ये बात आ गई तो ये कहते हैं ध्रुव देव हिती यही परमात्मा अवतार लेता था तो परमात्मा का अवतार लेना जन्म लेना नहीं है उसका परमात्मा का बनना नहीं है परमात्मा ता ता के अवतार के मारे परमात्मा का प्रकट होना वही सब भी धारण करता है और पृथ्वी के ऊपर धर्म की स्थापना रखता है धर्म की रक्षा करता रहता है इसलिए परमात्मा गोद के देव, देव हितकारी, वो गो के लिए पृथ्वी के दुपरों के लिए और धेनु के लिए गाय के लिए गो के बने पृथ्वी और धेनु के बने गयु के लिए पहली गो, देव देव गो देव देव जो है पृथ्वी गोद के धैनु और देव हितकारी जो देवता है उनका वो हित करने वाला है क्योंकि इस सबने परमात्मा शक्ति विद्यमान है पॉजिटिव सब ये रूप है इनके सबके देव है तो भी परमात्मा की ही दिव्यता देवताओं में है भेनु जो है भैनु में भी जो दिव्यता है मानता है गुण है वो तो परमात्मा के ही है दुज में जो द्विजत है जिसने संस्कार युक्त है सात्र का ज्ञाता है सन्मार चलने वाला है तो ये भी सब परमात्मा का ही दैभव उसमें विद्यमान है परमात्मा की ही महिमा है ये सब जितने भी है ये ईषणी लक्षण है उस व्यक्ति में विद्यमान इसलिए दिल है इसी प्रकार समस्त पृथ्वी है ये सब पृथ्वी सारे प्राणियों को धारण किए हैं सब तो पृथ्वी की मैं जो धारण करने की शक्ति है तो गामा घामाविश्य भूतानी धारे आ महामोज घामाविश्य गाम के मन गए पृथ्वी है पृथ्वी में आविष्ट होकर के भगवान कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी को धारण किए गए प्रविष्ट होकर के मन उसमें ग्रेविटेशन फोर्स होकर के मैं विद्यमान हूं जिसके कारणसारी वस्तुएं पृथ्वी के ऊपर स्थित है इसलिए कहते हैं ये सबका हित करने वाला नहीं कृपा सुन मानुष तन भगवान कृपा निमान है और उन्होंने मनुष्य का तन मनुष्य का तन अपनी माया के द्वारा उन्होंने अपना शरीर धारण किया हुआ ऐसे भगवान है तो ये भगवान राम की जो है भी देखो उनका एक बार फिर रावण के सामने आ गया परिचय और ये बार बार रावण को समझाते व्यक्ति को दीदी ने समझाया मंदोदरी जाने समझाएगी इसी प्रकार भगवान की महिमा माते भगवान ऐसे ऐसे करके हैं उनको तुम भगवान है उनको न समझो कि तुम ऐसे करके है तुम तो ये तो कहते हैं की तो जनरंजन भंजन खलदाता जनरंजन जो भगवान के भक्त हैं उनको तो प्रसन्नता आनंद प्रदान करने वाले भगवान है जो सदगुणी व्यक्ति है सज्जन लोग हैं उनको तो भगवान जो तो है आनंद प्रदान करते हैं और खड़बराता भंजन और जो दुष्टों का समूह है उनका विनाश करने वाले है भ्रात्म समूह दुष्टों के समूहों का विनाशको वो हो भंजन बने उनका विनाश करने वाले हैं और वेद धर्म रक्षा की सुन रहा था वेद और धर्म की रक्षा करने वाले भगवान हैं हे भाई सुनो भगवान वेद की रक्षा करने वाले धर्म की रक्षा करने वाले वेद की रक्षा करने वाले भगवान जो वैदिक ज्ञान है ज्ञान की रक्षा करने वाले वैदिक ज्ञान को नष्ट नहीं होने देते भगवान बार बार जहां वैदिक ज्ञान नष्ट होने लगेगा तो बार बार उसकी स्थापना करेंगे अवतार लें और चाहे तो शंकराचार्य जैसे तुलसीदास जैसे ऐसे महात्माओं को पैदा करें और उनके द्वारा उसकी वेदों की पुनः स्थापना करें उसके ज्ञान को समस्त संसार में प्रकाशित करें यह सब भगवान का कार्य है वैदिक ज्ञान बड़ा सूक्ष्मांत सूक्ष्म ज्ञान और बड़ा कठिन है तो संसाधारण लोग संसारी विषयों में आसक्त रहने वाले संसारी व्यक्ति उस वैदिक ज्ञान को भूल जाते हैं और भूल जाके माने उसका उल्लंघन भी करते हैं जीवन उसके अनुसार नहीं जीते तो करना पड़ता है भगवान को बसंतों को ऋषियों उन्नियों को कि उस उस ज्ञान को वैदिक ज्ञान की पुनः स्थापना करें फिर तो समझाएं लोगों ज्यान ज्यान। तो को ज्ञान ध्यान तो देखो वेद क्या है शिक्षा क्या है वैदिक शिक्षा के अनुसार जीवन होना चाहिए वो ऐसी शिक्षावेदों की है जो दी, दी लोगों को सही मार्ग जीवन को दिखाती है संतलोक प्रकार से कहते हैं कि देखो परमात्मा ने जगत की रचना की जीवन की रचना की और जीवन कैसे जीना चाहिए उन तो जीवन जीने का विधान के लिए ग्रंथ से लिया जैसे कोई कारखाने में एक बड़ी सी मशीन बना दे नई मशीन बना करके तैयार करे कोई नई मशीन बनाकर के मार्केट में सप्लाई करेगा तो बेटे इस मशीन से ये चीजें तुम तो बना सकते हो और फिर उस मशीन को चलाने का एक पुस्तक भी लिख करके उनको देगा कि किस प्रकार से चलाओ छोटी छोटी चीजें में भी कंप्यूटर के संबंध में भी आते हैं और ये आ, आपको ये जो आते हैं रेडियो ट्रांजिस्टर इनके साथ में भी जिसमें कि कई चीजें साथ में काम करने के लिए होती हैं तो एक बना के मैनुअल देते हैं उसमें लिखा होता है किसको किस तरह से यूज करो, उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, उसमें लिख करके उसके साथ में एक आता है तो सब में क्यों देते हैं ये कि तो जिससे तुम तो उसे बिगाड़ न दो ऐसा न हो कि तुम तो जहां से तहां खींचा कानी उसके साथ न करो और उसके घर काना मेखो उसको बिगाड़ लो फिर कहोगे कि बेकार मशीन बना दी अच्छी नहीं मशीन है गलत तुम उसको दोष दोगे मशीन बनाने वाले इसी प्रकार से देगा आप क्या करते हैं तो जो बेट मैनुअल है जीवन जीने का विधान उसको तो देखते नहीं और मनमानी ढंग से जीवन जीते हैं और उसके बाद जब दुखी होते हैं रोते हैं तब तो कहते भगवान ने ऐसा जगत क्यों बनाया ये हम लोगों को दुखी क्यों किया अरे भगवान ने तो बड़ा अच्छा बनाया था सब सुखारण में बनाया था ये तो तुमने उस मैनुअल को फाड़ फेंक दिया और अपने मनमानी चलने लगे तो आप तुम अपने आप रो रहे हो तो क्या करो तुमको तुम्हारी कौन सरा सहायता कर सकता है इसलिए वेद जीवन जीने के मार्ग है जीवन जीने का विधान है और कुछ नहीं ये कोई अंधविश्वास को की बातें छोड़ेंगे और वेद कोई फिलमारी में रखकर करके आरती करने की वस्तु छोड़े हैं वेद को तो पढ़ो समझो और उसी प्रकार से जियो पढ़ो समझो और करो फील बात अगर वेद पढ़ो कि नहीं तो समझोगे कहां से समझेगी नहीं तो करोगे कहां से अगर वेद के मार्ग पर मन चले नहीं तो मन अवैदिक मार्ग हो जाएगी अवैदिक हो गई तो मैंने नष्ट हो गया गलत तो रास्ते पर चले गए अपने विनाश कर लिया ये इसलिए कहते वेद धर्म रक्षा के समु बढ़ाता तो देखो भगवान जो वेद की रक्षा इसलिए करने वाले हैं और धर्म की रक्षा करने वाले हैं इसलिए धर्म किसे कहते हैं बार बार समझना पड़ता है हर कोई को समझता हमसे समझते है हरे आंसर समझते जज्वी हरे आंसर समझते ये कुछ समझते समझते नहीं उसे बार बार समझना पड़ता सारे जीवन उसको पढ़ना पड़ता वेदो नित्य मधीयता तदुदितम कर्म स्वनिष्ठीयता ये साधना पंचकम का पहला वाक्य है शंकराचार्य का वेदो नित्य मधीयता वेदों का नित्य अध्ययन चाहिए तद कर्मस अनुष्ठी है कहां हूं जो बताया गया कर्म है उसका अनुष्ठान करो ऐसी थोड़ी पढ़ने तो कि पढ़ लिया फाड़ कर लिया तो अटंत करने के मनमानी कर रहे हैं चलो तो अंग्रेज ले तो ले। पढ़ेंगे नहीं निरक्षर पढ़ने से मतलब नहीं है उसको दुनिया भर की बातें जब दुनिया भर की तो बस अपना विनाश करने के लिए बस अपने ही है बुद्ध को खराब करो अपनी दुनिया को खराब करो इस प्रकार के अपनी युद्ध नहीं विनाश करते दुनिया को भी हंस पहुंचाते हैं ऐसे लोग जो है वो हो उपद्रवी हो जाते हैं और दूसरों को भी अशांत करते हैं दुख देते अपना हित और दुनिया में सब लोगों का हित इसलिए देव धर्म रक्षक अच्छा सुन रहा था वो भगवान जो वेदों के धर्म की रक्षा अच्छा करने वाला है काय बैर तक नाइये माथा तो कहते हैं उसको बर छोड़ करके उसको नाइये माथा उससे विरोध छोड़ो उसको तो प्रणाम करो उसके पैराम लगे उसको बैर करना उससे क्या तो जो ता लोगों को तो धर्म की शिक्षा ही से बैर है धर्म की बात करे धर्म से क्या होता है आजकल जमाना अधर्म का है और अधर्म ही हमको सुख देगा अधर्म ही सही रास्ता है ऐसे में तो तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि देखो एक नाई है माता उसके साथ बैर छोड़ो तुम धर्म का भी दर छोड़ो वेदों का भी बैर छोड़ो परमात्मा का भी बैर छोड़ो ये देखो परमात्मा जो है सो तो है ही है सच्चिदानंद स्वरूप है लेकिन परमात्मा का सूक्ष्म शरीर वेद है सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने जब साकार धारण करना शुरू किया तो उसने वेद का रूप धारण किया वेद मैंने ज्ञान सूक्ष्म रूप उसका और परमात्मा ने जब स्थल धारण किया तो धर्म का रूप धारण कर लिया तो वेद क्या है परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है हमारा जैसे सूक्ष्म रूप मन बुद्धि तो जैसे परमात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो परमात्मा का वेद है परमात्मा ही का है और जो धर्म क्या है परमात्मा का शरीर है इस प्रकार से तो भगवान जो वो हो वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं तो मैंने वो तो परमात्मा स्वरूप ही है अगर कोई तो धर्म से व्यर करता है तो परमात्मा से व्यर करता है अगर वेदों से व्यर करता है तो परमात्मा से व्यय करता है इसलिए इनका व्यर्ण करो इनको समझने की कोशिश करो इनके अनुसार अपने जीवन को बना ये कहते माथा प्रणत आरती भंजन रघुमाथा प्रणत और आरत जो शरण में आए हैं और दुखी व्यक्ति हैं तो उनके दुखों को दूर करने वाले आरती भंजन रघुनाथ भगवान नाम जो है वो उनके दुखों को दूर करने वाले हैं अगर कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल करके देख ले कि तो इसमें नाना प्रकार के दुख व चिंताएं हैं तो उसे क्या करना चाहिए कि तो भगवान की शरण में जाए धर्म की शरण में जाए धर्म शरण संघन शरणम ये बौद्ध की बातें है बौद्ध धर्म की बातें कभी कभी आ जाती हर तो बुद्ध लोग क्या कहते हैं कि धर्म शरणम मैं धर्म की शरण में जाता हूं संघम शरणम जो बौद्ध संघ है ए? उसकी शरण में मैं जाता हूं क्योंकि बौद्ध संघ है धर्म की रक्षा करने वाला है जैसे बोलते हैं तो ऐसे यहां पर अपने जो है जो बौद्धिक धर्म में क्या है धर्मम शरण गच्छांग सही है हाँ और वेदम शरण गच्छांग मधर शरणम गच्छांग बस ये सब बात इस प्रकार है तो धर्म की शरण में जाओ अधर्म छोड़ करके और अज्ञान छोड़ करके ज्ञान की शरण में जाओ वेद की शरण के जाने के मने वेद बने ज्ञान विद्य से वेद बना तो विधवने में ज्ञान है ज्ञान की शरण में जाओ अज्ञान के चक्रमक पड़ाओ अपने परमात्मा की शरण मजा ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप खुलकर के ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा उसकी शरण मजा तो प्रण भारत भंजने रघुना था देवनाथ प्रभु कहुदय देवी और तो उसमें अभी मैं बात सुन माई वैसे तो परोस्वरूप में संवाद कह दी लेकिन साथ साथ बात ये सब कम निर्णय की देवनाथ प्रभु कहुदय देवी सीता जी को तो लेकर के जाओ भगवान राम को दे आओ वापस अब देखो तो ये विभीषण ऐसा नहीं देता जिसे बंदोदरी ने कहा कि मंत्रियों के बुलाओ और सीता जी को मंत्रियों के हाथ भेज दूंगा उनके पास अब विभीषण क्या कहता है अरे स्वयं जाओ देव उनको सबसे अच्छी बात तो ये है अगर तुम मंत्रियों के हाथ भिजवा भी दो तो तुम अहंकार लिए बैठे रहोगे तो अपने अहंकार का भी विनाश करो ले जाओ सीताजी को उनको बाप आप दो दे। देव प्रभु को बहुत देवी आ भजो राम बिने हितु सलेही और भगवान श्री राम जी का भजन करो जो बिना कारण के भी सबसे के साथ प्रेम करने वाले हैं हितु तो रहे थे जग जी उपकारी तुम तुम्हार सेवक हितकारी उत्तरकांड में आएगा कहते हैं बिना किसी स्वार्थ के अपने स्वार्थ के बिना कौन लोग दूसरों को उपकार करते हैं ये कसला दुनिया में कहते एक भगवान और दूसरे भगवान के भक्त हैं अगर कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरे को उपकार करने लगे तो समझो उसके अंदर तो भक्ति जागृत हो गई भक्ति का लक्षण ही है अगर जिसको भी दूसरे का स्वार्थ और दूसरे की सहायता जीवन में नहीं भाती अपने मतलब देखता रहता है तो बस वो तो भक्ति विहीन है उससे भक्ति जागरूक नहीं है भगवान का खुद भजन करो शास्त्रों का अध्ययन करो खुद गिनती करो सब कुछ करो करते करते जब भक्ति जागृत होगी तो उसका लक्षण है नहीं? तो सारे दिखा सब जगत दिखाई दे परमात्मा में दिखाई दे और सबसे प्रेम हो नहीं? और सबका हित कामना होने लगे तो समझो आये भक्त तो ये कहते हैं कि भगवान के उनका जो भक्तों का भी लक्षण भगवान का मजे भगव राम बिन ही तो सने ही भगवान राम का ये विशेषण है भगवान कैसे हैं बिन है तो सनेही है बिना ही साथ के दूसरे से सुनेह रखने वाले हैं तो शरण गये प्रभुताओं में त्यागा कि <coughs> विश्वद्रोह तो होते थे आगे जो इलागा जिस व्यक्ति ने बहुत पाप किए हो और विश्वद्रोह का पाप जिससे लगा हो विश्वद्रोह का पाप बहुत बड़ा पाप सारा सारा संसार जिसका दुश्मन हो गया हो ऐसा व्यक्ति जो होगी भगवान के अगर शर्ण में जाए तो भगवान उसकी भी रक्षा करेंगे शरण गये प्रभुता हो न्यागा अगर उसके शरण में जाते हैं भगवान के भगवान उसे भी छोड़ते हैं उसके शरण में देते हैं उसकी रक्षा करते हैं विश्वद्रोह विश्वद्रोह कभी भी लाया ये सबसे बड़ा विश्वद्रोह का पाप है अतिशे विश्व दुराचारो भजते ही मां मनन भाव भाग, जो बहुत बड़ा दुराचारी हो तो भी भगवान के क्षण में जाता है उनका भजन करता है तो बस सागरे समन्तव्य सम्यक्रसा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति गति वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है जा भगवान की शरण में जाए तो तापी भी पाप दूर हो जाएंगे धर्मात्मा बन जाएगा क्षिप्रम क्षिप्रमन बहुत जल्दी क्षिप्रम भवती धर्मात्मा वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है अशस्वत शांति में अशाश्वत शांति को प्राप्त होता परमात्मा बन गया परमात्मा की प्राप्त हो गई परम शांति शाश्वत शांति प्राप्त हो ऐसे कहते हैं तो इसीलिए कहते विश्वद्रोह कहते अग्र ही लागा जिसने बहुत प्राप्त किए हो सारे संसार का द्रोह है वो भगवान की शरण हो जाता है तो भगवान उसकी भी रक्षा करते मानिए रक्षा नहीं तो तो करते तुमने खुद विश्वद्रोह किया खूब करते रहो हमारा नाम देकर के ऐसे नहीं उसके विश्वद्रोह की भावना को विनष्ट कर देते हैं और समस्त भूत प्राणियों के प्रति उसका सेवा भाव जागृत हो जाता है सत्य तो प्रतिदारता आ जाती है प्रेम भाव जागृत हो जाता है जास नाम त्रैतापन सावन कहते उस भगवान का नाम उस परमात्मा के बाद नाम मात्र से उसका क्या महिमा है त्रैतापन सावन तीनों प्रकार के ताप दैविक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं तापन कष्ट दुख पीड़ाए जो होते हैं वो तीन प्रकार के हैं कुछ शारीरिक है कुछ मानसिक है कुछ आध्यात्मिक है ये सब इस प्रकार के जितने भी क्लेष आदि है उन सब प्रभु विनाश कर देने वाला है और सोई प्रभु प्रगट सम्बन्धित रावण कहते हैं रावण सुनो वही जो है वो सोई प्रभु प्रगट वही परमात्मा ऐसा जो है उसने अवतार लेकर के सभी रूप धारण किया है वो पृथ्वी पर मानवाकार रूप धारण किए परमात्मा है जैसे मनुष्य मत समझो तो बार बार पद पत करूं गु में ये दस शीषी रावण में बार बार तुम्हारी चरणों में पड़ता हूं और विनती करता हूँ कहते हैं की आप सभी प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा समझो कि सन्मार्ग पर आ जाओ विपरीत बुद्धि को छोड़ो परिहर मान मोहम्मद भजो कौशला अपना मान अहकार छोड़ करके मोहम्मद भगवान की संग में जाओ और उनका भजन करो उनको छोड़ो तो मैंने देखो ये रावण जीव भीषण की शिक्षा रावण को सब सबके लिए कि मन को छोड़ो अहंकार को छोड़ो भगवान की शरण में जाओ इसी में कल्याण शांति और किसी को अहंकार है अरे मैं सब समझता हूँ इन सब बातों में क्या धारा है तो ये सब अहंकार है ऐसा अहंकार लिए बैठे होगे तो सुबह अपने विनाश के और कुछ नहीं ग्रत रास्ते भी चलोगे दुखी होगी और दुनिया को दोष दोगे या हमारे दुख का कारण अमुख है अमुख है अमुख है इसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया या भगवान को दोष दिए इस आते हैं, तुम अपने मोह को पकड़े बैठे हो अहंकार को स्वार्थ को पकड़े बैठे हो ऐसी कारण से तुमको नाना प्रकार दुख के दुख हैं भगवान की सन् मजा उनको कुछ छोड़ो परिहार मार मोह मदद कर तो को सलाह भगवान को सलाह दीज के के माने केवल तो उनका नाम ही रखने रहने के माने नहीं है उनको भगवे के माने उनकी सेवा करो उनका चिंतन करो ध्यान करो समस्त जगत को भगवान रूप देखो और सबकी सेवा करो सबके एक कल्याण की बात सोचो भजन के बात और ये सब कहने के बाद में अंत में विभीषण कहता है कि जो कुछ हमने आपको शिक्षा दी है ये सब शिक्षा जो है बाबा जी की है हाँ हमारे तुम्हारे जो बाबा है उन्होंने ये खबर गुजवाई है मुनि पुलस्त मुझे शिष्य सन कई तक ये बात अब प्लस शिष्य तो आते नहीं यहाँ पर अपना अपमान कराने के लिए जो हैं बुद्धिमान अब भी रावण के जब रावण ये समार में बात चल रही है तो समय अभी प्लस्त ऋषि अभी बाबा मरे नहीं है बाबा जिंदा है और उनका पुत्र हुआ बिश्वरा और विश्व के पुत्र रामन हुए तो अभी कहते हैं देखो बाबा ने ये कहला भेजा है शिष्य के हाथ से ये जो तो ऋषि है पुलस्थ ऋषि है और उनके मुनि शिष्य है उनको शिष्य शिष्य के द्वारा ये खबर भिजवाई है उनको भी पता लग गया कि हमारे नाती ने पंद्रह किया है और उसके कारण उसको विनाश होने जा रहा है तो कहा कि उस उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा विनाश न हो इसलिए हमारा धर्म यह बाबा होने के नाते कि उनको आगे आने वाली पीढ़ियों को सम्मार्ग बताते रहे कि सही रास्ते पर चलो ऐसे करके उन्होंने भी शिक्षा दी है और न माने न माने अपना विनाश कर लिए जाने उसका काम जाने लेकिन बाबा का जो धर्म था पूरा कर दिया उन्होंने कहा मुन प्लस तुम जैसे शिषण कहे पटाई ये बात कौन बात जो हमने तुमको सुनाई और तुरंत शो में प्रवेशन करी बस जब हमको ये पता लगी प्लस ने वो बात आकर के शिष्य ने जैसे आकर के हमको बताई तो वो बताने के लिए हम यहां आ गए तो इसमें तुम ये मैं समझना कि हम ना हमारा इसमें कोई दोष है अगर आपको ये बात अच्छी न लगे तो ये मैं समझना कि मेरी कोई बात है हुँ? ये तो बाबा की बात अगर तुम्हें नाराजगी कोई हो तो बाबा से नाराज हो एक तो भी की बात हमने तुमको सब सिखा दी तो स्त्रोत स्व में प्रभूषण कही और अपाय स्व अवसर पाप का मिला तब हमने ये बात सुना दी जब तुमने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए ये सम्मत मांगी तो सम्मत चाहिए तो हमने भी बता दी कि देखो बाबा की सम्मत इस प्रकार की है और वही हमको भी अच्छी होगी इसलिए हमने पूरे भरपूर अपनी शक्ति पर तुमको समझा लिया मानो ने मानो अलग बात है आगे देखते हैं फिर माल्यवंत जो है वो भी उनको समर्थन करता है विभूषण का लेकिन रावण कहाँ मानने वाला चाहे प्लस् हों चाहे माल्यवंत माल्यवंत नाना है देखो सबकी बात ये तो इस प्रकार की योजना बनाते हैं कि बड़े छोटे सब रावण को समझाते हैं बाबा भी समझावे नाना भी समझावे पत्नी भी समझावे भाई भी समझावे मंत्री भी समझावे और उसके पत्र भी समझा हुए सबका सब जो है चारों तरफ तो बड़े छोटे सब बराबर के जितने हैं सबको ला करके रावण को समझाते लेकिन रावण किसी बात नहीं अपनी धुन में पड़ा है ये अहंकार है व्यक्ति मूर्खता है इस प्रकार की अपनी धुन में पड़े किसी सुने ही नहीं पते हृदय समी सत्य बदा तो भ्रमा नीलांतरा भक्तिम प्रयाच रुपे काम आन सं श्रीराम जरा जरा श्रीराम जरा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 jay jay ram ram ram jay jay ram jay jay ram ram jay jay ram